दोस्तों कभी notice किया है जब कोई बात तुम्हें चुपती है एक insult, एक betrayal, एक छोटी सी disappointment तो दिल tight हो जाता है जैसे किसी ने अंदर एक invisible knot बान दिया हो तुम हसते हो, काम करते हो सब normal लगता है लेकिन अंदर कहीं कुछ जम गया होता है वो moment चला जाता है The heart i はな e a n t to stay open. Pain doesn't c い o と e i い r e s i s t a n c い does. いことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはいことはないことはないことはないことはないことないことはないこえてないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないことはないこは कभी जोए, लेकिन हर बार जब कोई painful emotion knock करता है, तुम दरवाजा बंद कर लेते हो, और धीरे-धीरे तुम्हारा दिल एक fortress बन जाता है, safe पर cold. Freedom तब आती है, जब तुम decide करते हो कि ये दरवाजा बंद नहीं होगा, चाहे कोई आए, चाहे कोई जाए, दिल खुला रहेगा. Singer कहते हैं, You don't have to shut down when you feel pain. Let it pass through you। मतलब जब कोई तकलीफ आए, तो उसे feel करो, उसके अंदर से गुजरो, पर उसके साथ चिपक मत जाओ। हम क्या करते हैं? हम हर दर्द को मेरा बना लेते हैं। मेरा heartbreak, मेरी insult, मेरा drama। लेकिन असल में ये सब experiences थे। तुम्हारी identity नहीं। और जब तुम उन्हें अपना समझ लेते हो, तो दिल बंद हो जाता है। Freedom का आर्ट यही है Allow करना, Attach नहीं होना हर feeling को आने दो और जाने दो एक simple practice singer देते हैं जब भी कोई negative emotion आये Fear, Jealousy, Anger तो तुरंद body observe करो कहां tightness है Chest में, stomach में बस उस जगा पे awareness लाओ और एक line बोलो दिल, तू खुला रहे इतना ही काफी है तुम्हें लगेगा जैसे एक heavy gate खुल गया हो, वो emotion जो अंदर जम गया था, वो dissolve होने लगता है, और उसके नीचे से निकलता है pure energy, pure peace. सिंगर कहते हैं, if you protect yourself from pain, you also protect yourself from joy. यानि जब तुम दर्द से बचने लगते हो, तो खुशी भी कम महसूस होती है, तो हर emotion, even sadness, एक beautiful depth बन जाता है. दोस्तों, दिल को खुला रखना एक practice है और जिन्दगी रोज टेस्ट लेगी. कोई rude comment करेगा, कोई plan cancel हो जाएगा, कोई अपनी बात वापस ले लेगा और तुम्हें लगेगा कि बस अब बंद कर दूँ. लेकिन उस moment पे ही तुम्ह और जैसे ही तुम ये करते हो, एक अजीब सा लिबरेशन फील होता है. अब लोगों का behavior तुम्हारा mood decide नहीं करता. अब तुम अंदर से independent हो जाते हो. सिंगर कहते हैं, True freedom is not being free from life. It's being free within life. मतलब freedom का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बलकि उसके बीच में � continuously flow करती है हर pain dissolve होता है और हर moment light feel होता है और यही है inner freedom जब जिन्दगी तुम्हें टेस्ट करती है और तुम हर दफा smile करके कहते हो मैं ready हूँ दिल अब भी खुला है अगला chapter इसी जर्नी को और गहरा करेगा क्योंकि अब हम बात करेंगे उस चीज की � रिलीज़ करना सीखना है, और कैसे हर दर्द अगर सही समझा जाए, तो हीलिंग का रास्ता बन जाता है।